प्राचीन काल में हारीत मुनि ने मुमुक्ष पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबद्ध जो उपदेश दिए थे उन्हीं का परिचय शर्शयया पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था ये वर्णन महाभारत के शांति पर्व में है इसी को हारीत गीता कहते हैं इस लघुकाय गीता में मुख्यतः संयासी के आचरण एवं कर्तव्यों का वर्णन है इसकी भाषा अत्यंत सरल सुबोध तथा सारगर्भित है सन्यासियों के लिए प्रकाश स्तंभ सदृश ये हारीत गीता यहां प्रस्तुत की जा रही है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह प्रकृति से परे जो परब्रह्म का अविनाशी परमधाम है उसे कैसे स्वभाव किस तरह के आचरण कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है भीष्मजी ने कहा राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर मिताहारी और जितेंद्रिय होता है वह उस प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है उसे प्राप्त कर लेता है युधिष्ठिर पूर्व काल में हारीत मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं अब उसे सुनो मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनिवृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले न नेत्र से न मन से और न वाणी से ही वो दूसरों के दोष देखे सोचे या कहे किसी के सामने या परोक्ष में पराए दोष की चर्चा कहीं ना करे समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा ना करे किसी को भी पीड़ा ना दे सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करें। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे निंदा या कटु वचन सुनाए तो उसके उन वचनों को चुपचाप सहले किसी के प्रति अहंकार प्रकट न करें। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले यदि कोई अपशब्द बोले तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले गांव या जनसमुदाय में दाएं बाएं ना करें, किसी का पक्ष विपक्ष ना करें तथा भिक्षा वृत्ति को छोड़कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए ना जाएं। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा करे बदले में स्वयं भी वैसा ही ना करें और ना मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले सर्वदा मृदुता का बर्ताव करें, किसी के प्रति कठोरता ना करें, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ बड़ कर बातें न बनाए जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए अनाज कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए भरपेट भोजन मिल जाए इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए यदि भिक्षा ना मिले तो उससे मन में पीड़ा का अनुभव ना करे और मिल जाए तो उसके कारण वो हर्षित ना हो लौकिक लाभ की इच्छा ना करें, जहां विशेष आदर एवं पूजा होती हो वहां भोजन ना करें। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उसकी निंदा ना करें, और ना उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करें। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करें। सूने घर वृक्ष की जड़ जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा संभाव से रहे निश्चल एवं स्थिरचित हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करे सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे भय को पास ना आने दे प्रणववादी का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे भौतिक देह इंद्री आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं ये सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निष्प्रह और समदर्शी हो गया है पके रोटी भात आदि और कच्चे फल मूल आदि से जीवन निर्वाह करता है आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रीय है वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है सन्यासी तपस्वी होकर वाणी मन क्रोध हिंसा उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे दूसरों द्वारा की गई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए संयास आश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है सन्यासी को महामनस्वी सब प्रकार से जितेंद्रिय सब ओर से असंग सौम्य मठ और कुटिया से रहित और एकाग्र चित होना चाहिए उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं करना चाहिए अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए ये आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है हारीत मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है जो पुरुष सबको अभयदान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वो अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है इति हरित गीता संपूर्ण